पातंजल योग सूत्र साधन पाद तद्भावात्योगाभावो हानम तद्दृशे कैवल्यम 25 उस अज्ञान का अभाव होते ही पुरुष प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाता है यही हान अज्ञान का परित्याग है और वही दृष्टा की कैवल्य पद में अवस्थिति है योगशास्त्र के मतानुसार आत्मा अविद्या के कारण प्रकृति के साँस संयुक्त हो गई है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 और मुक्त हो जाओ बस यही धर्म का सर्वस्व है मत अनुष्ठान पद्धति शास्त्र मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र हैं योगी मन संयम के द्वारा इस चरम लक्ष्य में पहुँचने का प्रयत्न करते हैं जब तक हम प्रकृति के हाथ से अपना उद्धार नहीं कर लेते तब तक हम गुलाम हैं प्रकृति जैसा कहती है हम उसी प्रकार चलने को लाचार होते हैं योगी यह दावा करते हैं कि जो मन को वशीभूत कर सकते हैं वे भूत को भी वशीभूत कर लेते हैं अंत प्रकृति बाह्य प्रकृति की अपेक्षा कहीं उच्चतर है और उस पर अधिकार जमाना उस पर जय प्राप्त करना अत्यधिक कठिन है इसीलिए जो अंत प्रकृति को वशीभूत कर सकते हैं सारा जगत उनके वशीभूत हो जाता है वह उनका दास हो जाता है राजयोग प्रकृति को इस तरह वश में लाने का उपाय दिखला देता है हम बाह्य जगत में जिन सब शक्तियों के साथ परिचित हैं उनकी अपेक्षा उच्चतर शक्तियों को वश मिलाना पड़ेगा यह शरीर मन का एक बाह्य आवरण मात्र है शरीर और मन दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं वे तो सीप और उसके खोल के समान हैं वे एक ही वस्तु की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं सीप के भीतर का जंतु बाहर से नाना प्रकार के उपादान लेकर उस खोल को तैयार करता है उसी प्रकार मन नामक यह आंतरिक सूक्ष्म शक्ति समूह भी बाहर से स्थूल भूत को लेकर उससे इस शरीर रूपी ऊपरी खोल को तैयार कर रहा है अतः हम यदि अंतर जगत पर जय लाभ कर सकें तो बाह्य जगत को जीतना फिर बड़ा आसान हो जाएगा फिर ये दो शक्तियाँ अलग अलग नहीं हैं ऐसी बात नहीं है कि कुछ शक्तियाँ भौतिक हैं और कुछ मानसिक जैसे यह दृश्यमान भौतिक जगत सूक्ष्म जगत की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र है उसी प्रकार भौतिक शक्तियाँ भी सूक्ष्म शक्तियों की स्थूल अभिव्यक्ति मात्र है